महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व तयोदशोध्याय विदुर का धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर का उदारता पूर्ण उत्तर सुनाना वैसंपान वैश्वान मुक्तस्तुराज्ञा स विदुर बुद्धि सत्तमह धृतराष्ट्रमुपेत्यम वाक्य महाथवत वैश्व पाण जी कहते हैं जन्मेजय राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर बुद्धिमानो में श्रेष्ठ विजुर्जे हृतराष्ट्र के पास जाकर महान अर्थस्य युक्त बात बोले उक्तो युधिष्ठिरो राजा भवद्वचनमादितः स च संस्कृति वाक्यं ते प्रशसं स महादितिः महाराज मैने महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर के यहाँ जाकर सन्देश आरम्भ से हि कया उसे सुनकर उन्होंने आपकी बड़ी प्रशंसा की विभस्व्य महातेजान वेद्यति गृहान वसुत गृहयच्च प्राणानपी च केवल महातेजस्वी अर्जुन भी आपको अपना सारा धन सौंपते हैं उनके घर में जो कुछ धन है उसे और, और प्राणों को भी वे आपकी सेवा में समर्पित करने को तैयार हैं धर्मराजस् पुत्रस्ते राज्यम प्राणन धना चुजाती राजे यदपि किचन राजे आपके पुत्र धर्मराज अपना राज्य प्राण धन तथा और जो कुछ उनके पास है सब आपको दे रहे हैं भीमच्चर्वुखा संस्कृत बहुलादी वहाबा अनुज्ञेस हाबा ने पहले के समस्त कले का जिनकी संख्या अधिक है स्मरण करके लंबी सास खींचते हुए बड़ी कठिनाई से धन देने की अनुमति दी है सराजन धर्मशील राज्युना तथा अन्य तो महाबाहू सौहृदय राजन धर्मशील राजा युधिष्ठिर तथा अर्जुन ने भी महाबाहु भीमसेन को भीभाति सम् उपदय में प्रति सौहार्द उत्पन्न है न च बन्धुस्त्वयाकार्य इति त्वा धर्मराज संस्मृत्य भीमस्तद्वैरं यदन्याय धर्मराजने कहलाया है कि भीमसेन पूर्ववैर का स्मरण कभी कभी आपके सा अन्याय सा कर बैठते है उसके लिए आप इन पर क्रोध न कीजिएगा एवं प्रायो ही धर्म ओज क्षत्रियाणाम नराधिप युद्धे क्षत्रियधर्मे च निरतौम मृकोदर नरेश्वर क्षत्रियो का यह धर्म प्राय ऐसा ही है भीमसेन युद्ध और क्षत्रिय धर्म प्राय निरत रहते हैं मृकोदर कृते चा अर्जुनश्च पुनः पुनः प्रसिद्जाचे नृत्य भवान प्रभुरी हाथियत भीमसेन के कटु भर्ताव के लिए मैं और अर्जुन दोनों आपसे बार बार क्षमा याचना करते हैं नरेश्वर आप प्रसन्न हो मेरे पास जो कुछ भी है उसके स्वामी आप ही हैं तदा तो भगवान वित्त यावधीक्षत पार्थिव स्वेशान अभिभारत पृथ्वीना भरत नंदन आप जितना धन दान करना चाहें करें आप मेरे राज्य और प्राणों के भी ईश्वर हैंग्रहारास् पुत्राणर्धदीक दासीदास मजाबिकनय्वा कुरुश्रेष्ठो ब्राह्मणे प्रयक्षतु ब्राह्मणों को माफी जमीन दीय और पुत्रों का श्राद्ध है कि महाराज मेरे यहां से नाना प्रकार के रत्न, गौवे दास दासियां और भेड बकरे मङ्ग ब्राह्मणों को दान करे। तत्र सत्र दीनाधकणेभ्य बहुवंदर सपाढ़ सभा भीदुर्कय गवाम निपाच द्वध्यकु विदुर जी आप राजा धित्राष्ट्र की आज्ञा से दीनों, अंधों और कंगालों के लिए भिन्न भिन्न स्थानों में प्रचुर अन्न रस और पीने योग्य पदार्थों से भरी हुई अनेक धर्मशालाएँ बनवाइए तथा गावों के पानी पीने के लिए बहुत से पौसलों का निर्माण कीजिए साथ ही दूसरे भी विविध प्रकार के पुण्य कीजिएभिद्राज आ पार्थस्व धनंजय यदत्रानन्तरं कार्यं तद्भवान् भक्तुमर्हति इस्प्रकार राजा युधिष्ठिर और अर्जुन ने मुझसे बार बार कहा है अब इसके बाद जो कार्य उसे आप बताय इत्युक्ते विदुरनाथ धृतराष्ट्रोऽनन्दितां मनश्चक्रे महादाने कार्तिक्यां जन्मेजय जन् विदुर् के ऐसा कहने पर धृतराष्ट्रे पाण्डवों की बी प्रशंसा और कार्तिक की तिथियों में बहुत बड़ा दान करने का निश्चय किया ये श्री महाभारते आश्रम वासिकवणि आश्रमवास परमणि विदुर वाक्य इस प्रकार श्री महाभारत आश्रम वासिक पर्व के अंतर्गत आश्रम पर्व में विदुर का वाक्य विषयक तेरहवा अध्याय पूरा हुआ